एवं तैत्र श्रुति परियालोचना भ्रगोह परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्य साक्षात्कार सुदर्शित इस प्रकार शुक्ल कृष्णीय तैत उपनिषद में भृगु के द्वारा पूछे प्रश्न के जवाब में उनके पिता वरुण के उपदेश से परोक्ष ज्ञान पूर्वक विचार जन्य साक्षात्कार होता है यह बात दिखा गया और अपने शांति प्रसन्न जा प्रसन्न तीन प्रकरण है न ले लिया है अब इंद्र विरोचन का प्रकरणेदारीन ही है का आपूम होता है सामान्य वाक्य के आधार पर परोक्ष ज्ञान पहले होता है विचार सरकृ तो अप्रोक्षानुभूति होती है इस एक और प्रमाण है चांद्रिक का आठवा अध्याय इंद्र इंद्र ने क्या किया इंद्र इंद्रोचन दोनों गए प्रजापति के पास ज्ञान पाने क्यों गए थे वो लोग क्योंकि पहले उनको सुनाई दिया प्रचार था बात चल रही थी सर्वत्र विरा पथ पापमा विजरो मृत्यु इत्यादि मंत्र सुना था और उसको जो अनुभव कर लेता है वो सदा आदित्य हो जाता है सुखी हो जाते है आनंदमय हो जाता है तो लालच हुआ सब होर के बारे में सुनके सबको लालच हम भी सर जाए हम भी सर जाए हम भी सरज जाए क्यों को होता है तीसरे कहते कि देखो वो ब्रह्म के बारे में सुना जब इंद्र ने विरोचन ने भी तो उनकी भी जिज्ञासा हुई भैया ब्रह्म क्या है इसको अनुभव किया जाए इन ब्रह्म का उनको सुनी हुई वाक्य से परोक्ष ज्ञान हो गया था लेकिन परोक्ष ज्ञान मात्र से उनके वो पकड़ नहीं हो रही थी तो उन्होंने क्या किया इसलिए? गुरु यो एक बार नहीं चतुर्म गुरु यो उसे अप्रोक्ष करने के लिए चार बार बार गुरु के पास जाना पड़ा पहली बार गए बत्तीस साल ब्रह्मचरी करना पड़ा फिर लौट है उपदेश मिला लौट आए लेकिन लौट गया अपने घर पहुंचने से पहले इंद्र को समझ में आई अरे जो हम जो हमें उपदेश दिया गया है उससे गृहित जो जो अनुभूत हो रहा है जो आत्मा वो आत्मा वास्तव में नित्य नहीं हो सकता क्योंकि तो पहले जागृत अवस्था को दिया फिर स्वप्न का लिए फिर दिया इन तीनों में सिंधिया कुछ समझता भी दोष दिखाई दिया फिर पहली बार गया 32 साल ब्रह्मचर्य के बाद उपदेश पड़ा दूसरे बार गया 32 साल ब्रह्मचारी का फिर उपदेश तीसरे बार गया फिर 32 साल ब्रह्मचर्य करना पड़ा तब उपदेश मिला और अंत में 5 साल ब्रह्मचर्य करना पड़ा बोले तो एक सौ साल ब्रह्मचर्य का पालन किया तब इंद्र ज्ञान हुआ और यहाँ पर एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकते आते पूछते क्या क्या पाठ नहीं चलेगा तो ठीक नहीं जा रहे हम जो चारे ओपाट नहीं चलेगा तो हम जा रहे इंतजार करें आगे चलेगा रहना ही नहीं है तो ज्ञान कैसे होगा ब्रह्मचर्य पान करना पड़ता है जहां जाते हैं जब ज्ञान पाने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ती है तपस्या के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं पछ नहीं कर सकता ऐसे प्राप्त किया ज्ञान पछता आज का देख लीजिए लोग डिग्री पास कर जाते हैं डिग्री हो गया सब हो गया नौकरी मिल गई नौकरी मिलकर पांच साल के बाद पूछो डिग्री का है कोई भी प्रश्न पूछो वो जवाब दे पढ़ी बैसी गई है वो खरीदी गई है दक्षिणा देकर फीस देकर स्कूलों में जूता पहन के पढ़ी हुई विद्या है पेट पालने के लिए पढ़ी हुई विद्या है वो उसका लक्ष्य है कि नौकरी मात्र नहीं जो लग गई और यहाँ की विद्या ऐसी नहीं जन जनमान चलता है एक बार पढ़ा हुआ व्यक्ति मुझे मरने तो कुछ तो उपनिषद मंत्र बोलेगा कुछ तो गीता बोलेगा कुछ तो करेगा जिनकी बारो याद रह जाता है दोनों विद्या बहुत अंदर आध्यात्मिक विद्या भौतिकी विद्या ढंग से ग्रहण किया जा रहा है आजकल क्या हो गया सिस्टम यहां पर उसी ढंग से यहां ग्रहण करने लग गए तीसरे यहाँ के लोगों का भी कोई हक हाँ होगा उसी ढंग से हम ग्रहण कर रहे हैं पैसों से डिग्री पा रहे हैं पैसों से जो है डॉक्टरेट भी ले रहे हैं खरीद रहे हैं डॉक्टरेट को पच्चीस में डॉक्टर डॉक्टर बन जाओगे पी एच डी हो जाएगी। कुछ सबको करना है तो आचारी हो जाओ उसके एप्लेन दे दो दर जवाब घुसने के लिए जाओ इंटरवैर पास को पकड़ो खिलाओ पास हो जाओ घुस जाओ वहां से आपको मिलेगा विषय उस विषय का भी ऑप्शन जो गाइड है कहेगा इतने हजार रुपये विषय ले लो ये तुम्हारा रेडी माल है पहले अभी प्रस्तुत नहीं करना है तीन साल बाद प्रस्तुत करना है तीन साल तक पैसे में खाते रहो तुम, तो। और उसमें हमको देते रहना है फिफ्टी परसेंट चल रहा है सब गुरु गुल में खरीद एक मार्ग का हमने जो मामले हो गया बना दिया गया प्रस्तुति ऐसे हो गई जिस अखाड़े बना दिया बनाने के बाद देख लो शास्त्री भी पास नहीं था okay. का, और कैसे हुआ काम महामंडेश्वर और के शास्त्र थे तो उन्होंने पैसे देकर के शास्त्री का सर्टिफिकेट आचार्य का सर्टिफिकेट डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट सब बन दिया सब डेट पे हो गया छह साल पहले से सब बनते गए पूरे डेटों में दो महीने के सारे सौला के आदमी ने दे दिया एक लाख रुपये ना परिशादी, ना परीक्षा दी नाग्रिया नाम को पता ना कुछ नहीं और डॉक्टर महाराज डॉक्टर महाराज ये में विद्या बर्बादी इसलिए हो रही है विद्या ऐसा नहीं हो कहते चतुर्वर हम करोगे चार बार उसको जाना बार। एक बार में नहीं हो सकता हर इंद्र जैसा व्यक्ति महापुण्यात्मा विभुत परोक्षण विभुत परोक्ष जान करके अपरोक्षी अपरोक्षीक्ष अपरोक्ष की इच्छा चतरवार गुरु इंद्र य आत्मा पद्पापे विचर विमृत ऋषाख इत्याति लक्षण आत्मा पर अवगत इंद्र ने आत्मा पद बाचाख इत्यादि वाक्य के प्रति के द्वार प्रतिदित लक्षणों से आत्मा को परोक्षण जान लिया जान करके विचारा सरत्र निराकरण विचार पूर्वक निराकरण के द्वारा तत्नाय तो उस आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए गुरु ब्रह्मांड उन्होंने साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी गुरु है चतुर्बार उपसन्न उनके बस चार बार बार बार गया उपसन्न हुआ ये चांदोव्य अष्टमाध्याय श्रूय थे चांदी आठवें अध्याय में सुनने को मिलता है इस प्रकार के विचार सहकृति होती है चांद्र में, तो में भी मामला पक्का माने और दोनों में में ऐसे दिखने को मिला अब जाते हैं तद्दर्शयति हैोक्षम ब्रह्म लक्षित अध्यारोपापवादाभ्याम प्रज्ञान ब्रह्म दर्शित था। पहला आत्माद एक अग्रह और कुछ भी क्रियावान वस्तु नहीं था, था। वस्तु नहीं था इस वाक्य के द्वारा ब्रह्म सामान्य लक्षण को सुनकर के परोक्षम ब्रह्म लक्षित ब्रह्म का लक्षण के द्वारा परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अध्यारोप अपवाद अभ्याम अध्यारोप उसे लोकाई थी अध्यारोप फिर उसका किया गया अव करके शैक्षित तो लोकान्जाई थी यदि उपक्रम्य त्र आवसता अरयम मसत हो अरयमसत हो अरय मावसत हो का एक तीन मकान हैं और तीनों स्वप्न ही है समझो जागृत में स्वप्न तो ही, ही है स्वप्न तो स्वप्न है ही सुप्ति में स्वप्न जैसा ही है तीनों ही स्वप्न जैसी मिथ्या हैं तो यो आवसता अयम्मासत हो अयम्मा अवसत हो अयम्मासत हो तो कौन है वो तीन जागृत में दहना स्वप्न में मन और शुक्ति में हृदयाकाश ये तीन मकानों में आप्रत दहने आंख में जाग्रत काल में सफन काल में मन में और काल में हृदय काश में हार्दक ने विधि किया है उस विधि को समझना है इस विधि के अनुसार ध्यान करना, अनुभव करना है इस विधि में क्यों नहीं अनुभव से दृश्यों ने अनुभव दिया वही रहता है क्यों रहता है क्या भगवान रहने अबाई में क्यों नहीं रहता त्रयावसता अयमा अयमा वस्तो अयमा स्थान है परमात्म जगदाध्यारोपण प्रकारम स जात भूतान अभिवेक्षत कि अन्विशतन परमात्म जगदाध्यारोपण प्रकारम विधाय इस प्रकार जगत के आरोप प्रकार कथन गर्गे स जात भूतान अभिवेक्षत कि किम अन्नम व्यव वाविशत् त आरोपित अवादेश आरोपित अभी कथम कर दिया स एक पुरुष ब्रह्म तथम अपश्य इदम अदर्शमी और वह इस पुरुष को ब्रह्म रूपेण अनुभव कर गया और कहा मैंने अनुभव कर लिया इदम ब्रह्म अदर्शम प्रत्येगात्म ब्रह्मस्वरूपत्म अभितम प्रत्येगात्मा को ही ब्रह्म स्वरूपत्न अनुभव करके कर दिया पुनः पुरुषे हवा इत्यादि वैराग्य जननाय गर्भवासादि प्रदर्शन इत्यादि के द्वारा ज्ञान के साधन वैराग्य का जननाय उत्पन्न करने के लिए गर्भवासादि के दुख का भी वर्णन किया को आत्मा उपासम है इत्यादि ना विचारे और वह हाँ यह आत्मा कौन है जिसके हम जिसके पीछे लगे हुए हैं प्रज्ञान रूप से आत्मा ब्रह्मतम प्रज्ञान रूपी आत्मा को ही भ्रम करके दर्शाया गया है आईत्रो परिषद नहीं इस प्रकार से तीन वेदों के एक एक प्रषद को लेकर उठाकर दिखा दिया और अगर सारे ऊपर उप्त न्याय में इतना उप्त न्याय को अन्य श्रुतियों में भी अधिदेश किया जा रहा है अवान वाक्यन भवेत सर्वत्र महावाक्य विचाराद परोक्ष अवांतरे वाक्येन हमेशा क्या करना है अवान्तर वाक्यों के द्वारा परोक्ष भ्रम ज्ञान प्राप्त होते समझना फिर सर्वत्र सभी वरिषदों में महावाक्य विचारा महावाक्य के विचार की सहायता से ही ज्ञान महावाक्य विचार से अप्रोष्व कल्पित तो। तो महावाक्यों के विचार से अप्रोश यान उत्पन्न होता है कि आपकी अपनी कपोर कल्पना यदि ऐसी कोई करे कद नहीं वाक्य वृत्तौ आचार्य ही तथा प्रतिपा वाक्यवृत्ति में शंकराचार्य जी ने ऐसे ही प्रतिपादन किया वाक्यवृत्ति का यहाँ पर कितने श्लोक ला रहे हैं आठ श्लोक वाक्यवृत्ति कर और दिखाएंगे वाक्यवृत्ति ग्रंथ है आज शंकराचार्य से लिखा हुआ श्लोक बद्रंथ है प्रखंड ग्रंथ है उसमें उन्होंने संकेत किया महावाक्य का विचार से अप्रोक्षित ध्यान कैसे होता है ये उसमें संख्या श्लोकों को यहाँ रख रहे हैं आपने कुछ वहां अक्षर भी बदल नहीं रहे लगभग वे सारे श्लोक वैसे वैसे क्रम बदल श्लोकों का आपने प्रकरण के तो साथ से क्रम रखेंगे। पहले वहां की 44 वां श्लोकों को ने पहले ले रहे हैं 44 नंबर श्लोक वहां का पहले ले रहे हैं वाक्यवृत्तो आचरित तथा प्रतिभा तत्वा ब्रह्म परोक्ष सिद्ध्यर्थम महावाक्य मितीतम ब्रह्म क्ष नहीं इसके अगले वाला चौवालीस ये नहीं ये तो अपनी तरफ से बोल रहे हैं प्रतिज्ञा कर रहे हैं ब्रह्म की अपरोक्षता की सिद्धि के लिए महावाक्यों का विचार जरूरी है ये बात कहा गया है कहा महावाक्य वृत्तो महावाक्य ब्रह्म वाक्य वृत्ति नामक ग्रंथ में वाक्य वृत्ति नामक ग्रंथ में यह बात कहा गया है अतः इसीलिए ब्रह्मी विमुत्र नहीं ब्रह्म क्या अपरोक्ष होता है इसमें कोई विवाद जिव, में विवाद नहीं। उत्पादन प्रकरणी वाक्यवृत्ति में किस प्रकार से उत्पादन किया गया है उसी चीज को दर्शाया जा रहा है चौवालिस श्लोक वहां का ले रो ये आलम्बन तया भाती यो अस्मत संभिन्न बोध सदा तम पद से किसको लेना है वो बाटता है तम को, को, तो को, तो को कैसे पद आपको आलम भाग्य माने विषय रूप में भाषित होता है क्या भाषित होता है अस्मत्त्य अस्मत द्वारा एक ज्ञान हो रहा है और हम यह शब्द का प्रयोग भी हो प्रत्यय और शब्द का विशेषया विशेषया जो भाषित हो रहा है क्या भाषित हो रहा है वो अंत संभिन्न बोध माने अंतकरण और चैतन्य का संभिन संभिन्न माने संभिन्नम निशिल्पम अंत करण संश्र बोध ज्ञान चैतन्य मान अंत विशिष्ट अंतगण विशिष्ट चैतन्य चैतन्यंग जाता है वो जीवात्मा उसी को तुम पद का विषय समझना त्वपदिद से कहा जाता है यो अंतरण संभिन्न बोध मान अंतरण उपाधिकात्मा सावधान अंतगण उपादित चिरात्मा अस्मत्तिशब्द हो अहम ज्ञान से शब्द का मतलब हम इस शब्द जन्य ज्ञान का और हम इस शब्द का आलंबनता विषयत्न भाति विषयत्र भाषित होता कौन अंतगणित चैतन्य जीवात्मा ही भाषित होता है अहम शब्द के जन्य ज्ञान और हम शब्द के द्वार सदसाचत है वही पदाविधा त्व पद का विषय है तुम पदम अभिधा वाचक वाँगर। है वाचक जिसका उस चेतने का किस चेतन गया अंतर्गणपालिक चेतने का का तम पद क्या है वास्तव में वाचक है सीधे सीधे कह तम पद वाच्य है जी अंतर्गणोपालिक चेतन एवं कथन करते हैं के वाली समय ले लिया उसके बाद पैंतालीस वर्षों को आगा ले रहे हैं जो कि वो क्या कर रहा है तत्पृतवाच् बता तो रहा है माओपाधिर जगद्योनी सर्वजाद पारोक्ष शबल सत्यादि आत्मक तत्पदाद माओपाद ही माओपाल चैतन्य जो जगत का कारण है जगद यो वही क्या है सर्वगत्यादि गुणवाला पारोक्षा अर्थात सगुण सवन ब्रह्मण है पारोक्ष पारोक्षण परोक्ष धर्म विशिष्ट यही वाच्यार्थे तत्प लक्ष्यक्षुद्ध ब्रह्म पहले हम क्या लेंगे वाच्यार्थ लेंगे ईश्वर को हेंगे कोई ना जब तुम तुम क्या क्या ले रहे हो तत्शब्द का जीव का क्या, क्या स्वरूप दिया आपने वाच्य विशिष्ट रूप दिया अंत करण उपाधि इसी प्रकार से तत्व से क्या लेंगे वाचार्य से माया उपाधित विशिष्ट को ले और तो फिर क्या करूंगा दोनों में चैतन्य है ना अभी एक कैसा है अंतकरणोपहित है और दूसरा माया है दोनों चैतनी तो है ना व्योपाधियों को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा चैतन्य रह जाएगा शुद्ध हो तो जाएगा इसे अंतकर्णोपाधिक चैतन्यवाच्यार्थ है मायापाधिक चैतन्य तत्पद का वाचार्थ इन वाचार्थों को लेकर अब लक्ष्यार्थ क्या करना है भाग त्याग लक्षण विशेषण भाग को त्याग देंगे विशेष भाग मात्र को ग्रहण कर लेंगे तो वो शुद्ध भ्रम हो गया वही आगे बताएंगे देखिए पारोक्ष सबल मैंने परोक्ष धर्म विशिष्ट सत्य आदि आत्म का तत्पथा सत्य ज्ञान ब्रह्म इत्य से लक्षित है जो वो आत्मा को हम ईश्वर समझना है तत्पर का वाचारीका परोक्ष सबला मैंने परोक्ष धर्म विशिष्ट एवं इस तटस्थक्षण विधाय तटस्वक्षण मेोपाल चैतन्य जग कारणचतन्य तटस्थक्षण ज्या सत्यक्ष सत्यम आदि ज्ञापीना आत्मा स्व यो ये जो तत्पिध न तत्पद एव अभिदा मैंने वाचक यस्य तत्पदी है वाचक जिसका अर्थात तत्पद वाच एवं पदार्थाय इस प्रकार तत्पदार्थम पदार्थ दोनों का गठन कर गए वाक्यर्थ बोध कराने के लिए लक्षणावृत्ति आश्रय लक्षणावृत्ति का ही आसन करना पड़ेगा इत्या छियालीसवा श्लोक वाक्यवृत्ति का अब इसके बाद एक को छोड़ देंगे अड़तालीस चले जाएंगे यहां तक क्रम से लिया चौवालीस पैतालीस छियालीस प्रत्यक परोक्षत सद्वितीय पूर्णता वृद्धेत लक्षणा संप्रवर्त प्रत्यक्ष और परोक्षता एकस्य एक और पूर्णता इसमें क्या है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष आपके हृदय में ये क्या है परोक्ष है ना अंतकरण प्रत्येक है माया परोक्षण कैसे सदा सब्दकीय है और ये सदा पूर्ण है सर्वज्ञ तदय है ना उसके पास इसलिए सर्वज्ञ पूर्ण नहीं है ये विरुद्ध परस्पर विरोधी चीज हो गया ये अल्पज्ञ है और ये सर्वज्ञ है परस्पर विरोधी देखने को मिल रहा और एक चैतन्य में वो पहली वशात वृद्ध चीज जो, जो दिख रही है वो वास्तविक नहीं हो सकता कि कोई भी वस्तु है उसका अपना जो वास्तविक स्वरूप एक ही स्वरूप होगा वह अनेक नहीं हो सकता और परस्पर विरोधी भी नहीं हो सकता जगह है विरुद्ध जिसलिए परस्पर विरुद्ध दिखाई दे रहे हैं ये आप अत्यंत अप्रत्यय आप आपको अनुभव हो रहा है लेकिन ईश्वर का अनुभव नहीं है परोक्ष हाँ? है आप हमेशा सब द्वितीय अनुभव कर रहे हैं अपने आप को ना इसे बिना द्वितीय का आप रहा, रमन ही नहीं कर पाते परेशान रहते वो पूर्ण है सर्वज्ञ होने के नाते एक ज्ञान है ईश्वर को और आप अल्पज्ञ हैं वो सर्वज्ञ परस्पर अत्यंत विरोधी धर्म को देखते मालूम होता है हमें क्या करना पड़ेगा यथा विद्धि है तस्मात है इसे लक्षणा की प्रवृत्ति होती है कौन सी लक्षणा करना है कैसे करना है क्या करना है उसके लिए वहां का एक श्लोक छोड़ करके 48 श्लोक में जा रहा है प्रत्येक प्रोक्षत्व सदतीय पूर्णता मध्योपदलोपी समास प्रत्यक्षता प्रत्य और प्रोक्षता एक में नहीं हो सकता पूर्णता में समा दिखा पहले पहले सद्वित पूर्णता इति करना पूर्णता उसके पास है? है और हमारे पास क्या है सद्वितीय सहित अपूर्णता और असद्वितीय होता हुआ वो सर्वज्ञ और हम सद्वितीय होते मध्यम पदलो पी सम पूर्णत्व एक वस्तु यथो विरुद्ध इस तरह से दोनों पर पूर्णत्व है ना और प्रत्यक्ष एक वस्तु के अंदर यथो विरुद्ध हेते जिसलिए हो नहीं सकता है पर्स विरोधी चीज अथ लक्षणावृत्ति राश्रेणी लक्षण आवृत्ति करनी पड़ेगी इत्याह साच कीदृशी किसी लक्षण होगी जल लक्षण क्या झद लक्षण यह जिसे कहते हैं भाग त्याग लक्षण को करना चाहिए कौन सा करें तब कहते हैं साह व किस प्रकार की है तब तो कहते हैं तत्व से लक्षणा भाग लक्षणा स्वयं इत्यादि पदयो रिवंदा पर आदिवाक्यो में लक्षणा भाग्याग लक्षण करनी चाहिए नाक्यो स्वयं देवदत्त वाक्यों में जैसा देखते हो उसी प्रकार पर भी प्रश्न विरोधी विशेषण एक में घटता नहीं है तब उन विशेषणों को त्याग कर उस विशिष्ट विशेषांश मात्र को ग्रहण कर लेते हो जैसे वैसे यहां पर विरण करना पड़ेगा जैसे स्वयं देवता में क्या किया तेज तत्काल तो तो देवदत्त को एत देश तो कालावचन देवता है रूपेण देख रहे हो और कर स्वयं देवता वर्तमान में दिखाई देता हुआ और वर्तमान काल में वर्तमान देश में सामने में दिखाई देता हुआ उस व्यक्ति के अंदर भूत काल और भूत देश नाम के जिसका अनुभव असंभव है तो आपने क्या किया और दोनों को छोड़ करके देवदत्त मात्र को ग्रहण कर लेते हो स्वयं देवता के द्वारा न वर्तमान काल लक्षित है न वर्तमान देश कि देवत मात्र बोध कराना लक्ष्य है लोक व्यवहार में जैसे वैसे यहाँ पर भी तो तो मिलना इसे कहते हैं के भाग लक्षण मैंने भाग अत्याग लक्षण श्लोक में भाग लक्षण है तो श्लोक बिगड़ जाता छंद बिगड़ जाएगा इसलिए भाग लक्षणा लिख दिया था अर्थ है भाग त्याग लक्षण स्वयं स्वयं देवते वाक्यस्थय सो अयम पद यह यथा जदल लक्षण वृत्ति आसरदा न परा जिस प्रयोग स्वयं देवता इत्यादि वाक्यस्थ सह और अयम इन पदों में जिस प्रकार में जद अझद लक्षण को आश्रित करते हो उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है ना परा न केवल जल लक्षण ना पे अजद लक्षण केवल जल लक्षण भी नहीं लेना केवल अझद लक्षण भी उभयात्मक लेना चाहिए तदापि उसी पद पर भी है पूर्व पक्षी कहता है महाराज गाम इत्यादि वाक्यों में लक्षणा के बिना ही व्यक्ति को बोध हो जाता है कि नहीं होता तो फिर आपके इसमसी वाक्य में बिना लक्षणा नहीं बोध हो सकता है पूर्व पक्षी गाक्य लक्षणावृत्या बिना भी वाक्यर्थ बोध दृश्यते लक्षणावृत्या के बिना भी वाक्यर्थ बोध होता हो दिखाई दे रहा है किम वैसे यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता और जिस आने में हो जाता है वैसे तत्व तो का भी, भी लक्षण करना पड़ा क्या जलम आने कहा आपको लक्षण करनी पड़ती है वहां पर सीधे सीधी है वाक्य समझ में आ गया तुरंत आप उसके अनुसार तारी भी कर लेते हो तीसरे कहते कि देखिए कि वैसे यहां पर भी क्यों नहीं हो रहा है तब वहां के 38 श्लोक ला रहे हैं क्रम बदल गया ना चौवालीस 45, 46, 48 नहीं है और अब अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस क्रम उल्टा 38 से इकतालीस तक चार श्लोक ले रहे हैं संसर्गो विशिष्टोवा विशिष्टो वाक्यार्थो नात्र अखंडकर सत्वे वाक्या क्यों नहीं होता कारण बता रहे देखिए संसर्गो वशिष्टो संसर्गो वशिष्टो वा। वा। वाक्यार्थो नात्र संभवत सम्मतः तत्वसी वाक्य में जैसा गाम आने इत्यादि वाक्य में क्या है संबंध बोध हो, हो जाता है क्या विशिष्टार्थ से ग्रोध हो जाता से या वैशिष्टता दो तरीके से होता है और दोनों किसी भी तरीके से आप ज्ञान तो कर लो लौकिक वाक्यों में, में गंगा प्रवाह विशिष्ट प्रवाह संसर्गित तट है इस सामान्य लक्षणा से काम चल जाएगा वहां पर है ना जब रक्षण कर गए गंगा को छोड़ा आपने तट को ग्रहण कर लिया इस तरह से साधारण वाक्यों में कहीं सामान्य संसर्ग से कहीं विशिष्ट संसर्ग के माध्यम से ग्रहण हो सकता है उन आकांक्षा सामान्य संसर्ग क्या कहते हैं आकांक्षा योग्यता चाहिए ना, क्या दिया वाक्यर्थ तो ज्ञान के हेतु आकांक्षा योग्यता सन्निधि त्रय हेतु पद से पदान अनुभाव आकांक्षा अर्थ से अभाग्यता अविलंबे न उच्चार्य माणो फ आकांक्षा योग्यता इनसे ही वाक्य बोध होता है आपने माना है इसलिए आप की टीका में कहते हैं लेकिन तत्व सूचना के में संसार का विचित तरीकों से हो नहीं सकता अखंडिका वाक्यार्थो क्योंकि ये जो अखंड के नाते निर्गुण होता है ना का बोल कराने तो से कैसे होगा है नहीं इसे कहते हैं अखंडिक रस विषय तेना इसीलिए लौकिक वाक्यार्थ जैसे ग्रहण हो जाते हैं लक्षणा के बिना भी जल जल रक्षण के बिना भी वैसे यहां हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते लोके दृष्टान लोके गो पद स्मारकान आकांक्षा मता देखो गाम इत्यादि पदों के द्वारा स्मारक क्या है आकांक्षा योग्यता सनिधि इनके द्वारा क्या हुआ गवाली पदार्थ नाम गवाली पदार्थों का अन्वयो, अन्वयो जो अंगीकृत कुछ लोग वाक्य स्वीकार किया गया था नीला नीलमधि उत्पलं उत्पल नीला सुगंधी उत्पलं दूसरे दृष्टान विषय के संसार से गांव आने सीधे सीधे थे अब यह अनेक विशेष ना नीलम महत्वधि उत्पल उत्पल कैसा है सुगंधी उत्पल है उद् कमल वल सुगंधी कम्बल नहीं बड़ा सुगंधित कमल बड़ा केवल के बड़ा ही नहीं सुगंधी नहीं उसका रंग नीले रंग का विशिष्ट विशिष्टार्थ बोध होता है यहाँ कहीं सामान्य है आकांक्षा से पदार्थों से वाक्य बोध हो गया कहीं कह पर विशेष विशिष्ट विशे विशे करके बोध करना पड़ेगा इनका इत्यादि नीलत्वादि विशिष्ट से पुत्र से वाक्या न महावाक्यु पुस्तक से महावाक्यों में संसार विशिष्ट अनेत्रक्याम नगमते स्वीकार नहीं किया जा सकता है किंतु क्यों कारण है कि अखंडीकर सगता शून्य वस्तुमात्रे वाक्य विबुप्रीय से अखंडीकर सत्व मतलब क्या उदाह है है? बिना खंड वाला अखंड बिना खंड वाला अखंड हो गया अखंड एकमात्र रस जिसका ऐसा हम ढूंढ का है अखंड रस वाला हैं, ऐसे कैसे वैसे, वैसे, वैसे रस का अलग हो जाता है वैसे अर्थ नहीं लेने का इसे स्पष्ट करते उन्हें कह दिया अखंड ही रस का सीधे सीधे तात्पर्य ले लेना आप स्वगतादिभेद शून्य स्वागत शून्य ऐसा अर्थ वस्तु मात्र रूप वाक्यर्थ तो विद्वदे वस्तु मात्र स्वर्ग बोध कराने वाला है ऐसे विद्वानों के को स्वीकार किया गया अ तो लक्षणा आश्रणीय और वह लक्षणा को स्वीकार के बिना हो नहीं सकता है वह तो अखंडी का ऋषि वाक्य अर्थ है ऋषि वाक्य दिखा रहे हैं उनचालीसवा थर्टी नाइन श्लोक नंबर है वह वाक्यवृत्ति का प्रत्यकोधो आभाति शुत्व आनंद अद्वयानंद आती चैतन्य रूपेण्ञा रहा है सदयानंद लक्षण वही अद्वितीय स एक अद्वितीय आनंदरूप लक्षण वाला है और जो अद्वयानंद वाला है वही प्रत्येकोध है इसी का नाम अखंडी जो ऐसा है वो वैसा है जो वैसा है जो ऐसा ऐसा है एक तरफा तो होता है लेकिन दूसरा तरफा भी हो बहुत कम नहीं इसके जैसा वह है उसके जैसा यह है क्या नहीं इसके जैसे वो है क्या उसके जैसे नहीं है लेकिन इसके जैसा वह और उसके जैसे यह समान दोनों है उसको क्या कहेंगे अखंड एक भिन्न नहीं वास्तव में अत्यंत भिन्न अतो लक्षण सर्वांतर सर्वाचि आवादी जो प्रत्येक ज्ञान है सर्वांतर रूपेण सर्वा रूपेण भासित होता है साक्षी बुद्धियादी स्मृति बुद्धि साक्षी रूपेण जो स्मृत हो रहा है वो क्या है वो सो अद्वी आनंद अद्वितीय आनंद परमात्मा अद्वितीय आनंद ब्रह्मी है और जो अद्वे आनंद जद्वे आनंद है परमात्मा वही वाला रसा ही प्रत्येक इसके बाद एक मंत्र जिसका टिप्पणी दिया तन्य आरम्भ शब्द आदि ब्रह्म सूत्र तत्व समन्वया ब्रह्म सूत्र एक दो एक चौदह एक प्रदेश तो प्रिय पुत्रा सर्व समाज पुत्र ऐसे करके प्रदान एक चार दस एक अनेक दृष्टान समझना श्लोक दे रहे हैं अभी एवं अखंडार्थ बोधेना किम सैसे अखंडार्थ अनुभूति ज्ञान से आपको क्या लाभ होगा प्रतिपत्ति भवे अब्रम भवेत् इस प्रकार जब आप आपत्मिक ज्ञान जब हो जाता है तब आप अपने आप निश्चय कर लेते हो तम अर्थ के अंदर जो अब्रम्हत्व उसका आप व्यावर्तन कर लेगे तदै व्याता उसे समझ च तदर्थ से पारोक्षिंदेण अवति मुक्त में अब्रमत का व्यावर्तन हुआ इसे तदर्थ में क्या करना है पार्स व्यावर्तन तम में क्या था है? क्या था अब्रमत भ्रम का स्वभावेगा सारे अभ्रमत्व आ गया है सद्वित आदि अद्वितीय तो नहीं रहा सद्वीत का मतलब क्या अभ्रमत्व आ गया था उस अमत्व अपने यहां किया जीव में और तत्म किसके वर्तन किया यहां परोक्षता है तत्मे परोक्षता हुआ और तम में अप्रमत्वर्तन हुआ तो अपने आप साक्षात अप्रोक्ष हो गए तो प्रत्यय अप्रोक्ष था ही प्रत्यय क्या था अप्रोक्ष और उसमें अप्रम्हत को निवारण कर दिया तो ब्रह्मत्व चंद्र आ गया और ब्रह्म में जो प्रोक्षित थी उसका भी और कर दी व्यवस्था भी अप्रोक्षित हो गया जीव भी आ गया। में आ आ गया गया ब्रह्म भी अप्रोक्ष अभिन्न हो गए तब उसे क्या होगा कहते हैं पूर्ण आनंद के रूप में प्रत्येक बोध पूर्ण आनंद रूप प्रत्येक बोधित हो जाता है तदर्थस्व रोक्ष एवं जिस प्रकार से तम अर्थ के अब्रम्हत्वर्तन हुआ इसका वर्तन हो गया उससे क्या लाभ होगा ऐसे जब कहते हैं तो सुनो पूर्ण आनंदी का रूपेण पूर्ण आनंदीण प्रत्येक जीव जो है कर लेता है समर्थ से प्रत्येगात्मा ब्रह्मतम भ्रांति सिद्धा अब्रम्ह रूपता समर्थ के अंदर किसके वर्तन किया अपने तो प्रत्येगात्मा में विद्यमान अप्रमत सिद्धता उसको किया किया और किया। और रूपता को तदर्थ में क्या किया त्य में तो ज्ञानी परोक्ष उसको हमने विरत कर दिया वो भी अपरोक्ष हो गया ये भी अपरोक्ष हो गया दोनों एक में व्यवतीय अपरोधि एवं महाअणु जवाब दे तो पूर्णानंद के रूप में राजमान रहेगा तो जीवन मुक्त हो जाता है आनंद अनुभूति होगी आनंद की स्मृति होगी हो गई श्लोक स्मृति यही उसका जीवन की इस प्रकार से वाक्य वृत्ति का श्लोकों का विचार साथ साथ साक्षा वह किस प्रकार से अंतन हुआ है और जीवन व्यक्ति को किस प्रकार से अनुभव होता है वो उन्होंने देख दिया समय बले सम्यक परोक्ष अनुभव साधना साधनम आगम इति आगम लक्षण समय बल मैं सिद्धांत बलैना समय क दे सिद्धांत सिद्धांत के बल पर सम्यक परोक्ष अनुभव साधनम आगम परोक्ष कई अनुभव का साधन कराता है आगम ये आगम प्रमाण का लक्षण आपने शब्द प्रमाण का लक्षण क्या किया कि शब्द सदा परोक्ष ज्ञान ही कराता और आप क्या कर रहे हो शब्द अप्रोक्ष हो तप्तम से वाक्य वाक्य ना? वाक्य से आगम प्रमाण में आ गया और आपने आगम प्रमाण के समय लक्षण क्या किया है और आप कह रहे आगम प्रमाण सामान्य रूप में सदा परोक्षता ही परोक्ष ज्ञान ही कराता है कभी अप्रोक्ष ज्ञान नहीं कराता है क्या आपने कहा था और आप बदल रहे हो अगर नहीं तप तुमसी वाक्य वाक्य के जैसे साक्षात भी करा देता है हो गया या तो आगम का लक्षण आप सुधार दो है? या तो जो आगम का लक्षण बना रखे हो उसको सुधार दो उसे लिख निकाल दो परोक्ष से परोक्ष प्रकार होता है या नहीं उसे बोलना चाहिए वे कर है, समय बल सम्य परोक्ष अनुभव साधनम आगम आगम अतः वाक्यस्य से अप्रोषयान तुम कथम इसलिए के अंदर के तुम कैसे हो सकता है सिद्धांत शून्यो एम ऐसे कहते हैं ऐसे आशंका करने वाला मूर्ख है सिद्धांत ज्ञान ही नहीं हम क्या बोले हैं आगम लक्षण क्या किया क्यों किया कैसे किया कुछ भी सोचे समझे बिना एकदम बेकूप टपक गया बीच उल्टा संख्या जी मुखी चर्चा जी बता रहे थे और एकदम अकात है शब्द से आदमी जयशंकर है, ये मनसी दिथायसतीकुआ सी महावाग्याचिज्ञानीये येषा शास्त्र सिद्धांत विज्ञान शुभ देता राम कहते ऐसे लोग के शास्त्र ज्ञान के जय जयकार हो ऐसे मूढ़ों की शास्त्र ज्ञान का जय जयकार हो वे जो लोग जो है कहते हैं महावाक्य से भी परोक्ष ज्ञान होता है एवं सभी महावाक्य परोक्ष ज्ञान यो यही पीरिय जिनके द्वारा ऐसे कहा जाता है तेषा उन लोगों के शास्त्र सिद्धांत विज्ञान हम शुभ उनके शास्त्र सिद्धांत विज्ञान अति अतिशोभनीय है उनकी जय जयकार हो गए ऐसे लोगों की जयमाला डालना प्रशंसा करना है। है? जिनको सिद्धांत जान ही नहीं और वेदांत पर बोल रहे हैं ऐसे लोग ज्यादा हो गए हैं वैसे, है। बहुत दिक्कत है ना सिद्धांत तो वेदांत सिद्धांत तो बड़ा जटिल है देखने में लगता है बहुत सरल है कथा कहानी है समझ में आ जाता है लगता है लेकिन उत्तरता कुछ नहीं है वैसे रह सारा वेदांत पढ़ लेते हैं हर कथा याद भी है मंत्र भी याद रख लिया सब कुछ है उपस्थित फिर भी जीरो है बड़ा आश्चर्य वेदांत बाकी दर्शनों में झंझट नहीं है आप कुछ विवाह बन सकते क्यों बनने वाली बात है ना बनने वाली बात तो बुद्धि से बना जा सकता है अरे बनने वाली बात है नहीं कुछ ही समस्या तो यह और बुद्धि की इतनी आदत खराब है मन कितना आदत खराब है ये कोई भी बात सामने ले के कैसे करना? और करने में लगा कर्तृत्व कर्तृत्व आ जाएगा व्यवहार ही नहीं करता भोक्तृत्व तो के ना कोई बात नहीं करता समस्या ये है और वेदांत से छोड़ कर बात कहता है कर्तृत्व आता है में नहीं करने में लगना एक गलत है ना हो रहा है तो कोई ठीक नहीं है सब गड़बड़ है भोकतृत्व छूटता नहीं, नहीं।, नहीं। ये दो छूट जावे इसी के लिए ना कर करना पड़ता अनेक जन्म संसि भगवान एक जन्म होने वाला नहीं अनेक जन्म लगे और अनेक जन्मे से जब बढ़िया ढंग से वास्तव में विवेक वैराग सठ संपत्ति मुक्त लेकर शांत सम्पन्न होकर वेदा श्रवण करके वेदांत का मन विध्यास में सारा जीवन लगा देता बिल्कुल लोग कुछ लगा देते त्याग नहीं उसको भी तीन जन्म हो सकता है कोई भरोसा नहीं एक कोई गारंटी नहीं हो भी सकता है नहीं, दो, दो। नहीं सब कुछ सम्पन्न हो तो, अजुक्य थोड़ा सा भी लोकेशन तो तो क्या कहा भाग जाते वेदांत श्रवण ही पूरा नहीं हो रहा है सोशल कितना पाप है कितना अभिमल है या नहीं एक आचार्य से चिपक करके जाए वहां कितना भी कष्ट मिले कुछ भी हो जाए उनसे सुनना है सुन नहीं पा जब हम लोग अपने रामानंद महाराज जी तो से शुरू किए थे हम कहे चलो महाराज जी से बनारस में शर्मेश आश्रम है ना काफी आश्रम वहा हर साल आते दो महीना के लिए हर शाखा में जाते थे जेठ में जाकर आते थे नंगा गंगा दशरावि वही मनाते थे अब तो एक स्थान नहीं रह गया पहले तो अपने सभी शाखाओं में घूमते थे इधर दो महीना उधर दो महीने इधर एक महीना तीन महीना ऐसे और साथ में विद्यार्थी को जाना पड़ता था और इसलिए सब परेशान होते भाग जाते थे कोई बीमार हो जाते थे को कुछ हो जाता था परीक्षा होती बड़ी भयंकर हमने देखा अपने को भी ऐसा चरम रोग हो गया था और सपने का चले जाओ यहाँ हमने क्या नहीं मरना तो ऐसे वो कहकर सुनना छोड़ते इलाज करते रहे अपना धीरे धीरे ठीक हो गए बंकी में ही ठीक हो गया वहीं शुरू हुआ वही ठीक भी हो गया दो महीने के दिन लेकिन पहले ही शुरुआत जून महीने में बनारस में गुरुपूर्ण में जुलाई में एक महीने के बाद हम लोग आ गए घर बंकी में वहीं अटैक हो गया पूरा। भगाने के लिए हुआ लेकिन भागे नहीं तो पूरा उसके बाद कोई बीमारी नहीं है। देते पहले एक रात चली बनकुटी इस तरह से देखने को मजदा आएगी जितना हमारे साथ अंत में हम लोग पांच रात में आए गए पांच और कई बार हम यहाँ देखते जिन लोगों ने पाठ शुरू किया वो रहते नहीं अंत में उनमें एक भी नहीं रहते हवा समापन होता है तो दूसरे लोग जैसा समापन ऐसे भी देखने को मिलता है ये आश्चर्य संस्कार है ना अनेक जन्म लोग बहुत सोचते हैं हम लोग से संपन्न सीजन में हो जाएगा ऐसा आदमी सोचता है लेकिन बहुत मुश्किल ही नहीं हो है ना। मन कहा लोग तेसरा भी सताता है ये तो देवता लोग बीमारियां लाकर सताते हैं ये आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा कर डालते हैं शनि किस पे चढ़ा हो किस पर राहुल चढ़ जाएगा आपस में लड़ जाएंगे तो छोड़ छोड़ा और फालतू बातों में तुम करो करूं मैं करूँगा तुमने करो मैं नहीं करूंगा आप कोई करो नहीं निपटाओ काम कदम वो भी मैं मैं तू तू हो बेमतलब लड़ जाते मैं ज्यादा कर रहा हूं तुम कम कर रहे हो ये नहीं सोचता मैं ज्यादा कर मेरा पुण्य साधवार ज्यादा शुद्धि हो रही है अच्छा कर ज्यादा करने का मौका मिल रहा है उल्टा सोते हैं घर करना पड़ रहा है पढ़ाई में कम समय मिल रहा है ये सोचते हैं निगेटिव थिंकिंग आ रहा था पॉजिटिव थिंकिंग आता नहीं सकारात्मक सोच नहीं आता अंतर तुम ज्यादा अंतरण शुद्धि तो हो रही है इसे ज्यादा पुस्तक नहीं पकड़ोगे तो भी तुम्हारा अंतरगण बैठ जाएगा और जो ज्यादा पुस्तक लेकर बैठा है वो सेवा नहीं कर रहा उसके दिमाग में जाएगा ना जितना पुस्तक पड़ा घंटा बैठा रहे अंधशुद्धि का साधन उसके पास है नहीं करते नहीं आदमी भाई हम तो देख बड़ा आश्चर्य होता था कैलाश में हम लोग रहे पढ़ते रहे पढ़ाई भी देखते रहे तमाशा कि हमको ए, सेवा भी दी है सेवा भी करते रहे बिजली की सारी तरीके से सेवा देखना पड़ता था जनरेटर चलाना पड़ता था सेवाएं तो थी पढ़ाई भी करते थे पढ़ाते भी रहे साथ साथ फिर भी समय निकलती थी और सारी पढ़ाई हुई कभी समस्या नहीं हुई हमें कभी नहीं लगा ना कि ज़्यादा सेवा मिल रहा है उसको कम मिल रहा है ये विचार दिमाग में आते ही और जितना भी देते कि सेवा का भी मना भी कर देना दे, दे, दे, दे, तो। आश्चर्य देखते थे जितना भी कर देता था उसके बाजू सारे पास तैयार हो जाते कई बार मार्केट भेजते सब्जी लाओ लाओ लो कारण ये होता है ना अपने अंदर दूसरों का तो जो ईर्ष्या जो होती है ना ईर्षा दृष्टि ये सोचना आपके अंतर में शुद्धि में बाधक हो जाता है सेवा कर रहे तो भी आपके अंदर नहीं होता ये इसे छोड़ छोड़कर अपने भाग्य में जितना है जो हो रहा है सब चीज करते जाना है, पढ़ते जाना है, है। पढ़ते तो समय भी मिलेगा पढ़ाई थोड़े समय भी आप बैठोगे उतने में पढ़ाई भी लग जाएगी ये देखो ये तरह अधिकतर इसी बात पर लड़ाई होती है ना सेवा को लेकर के तो लड़ाई होती है ध्यान ज्यादा कर रहा है मैं कम कर रहा हूं सब इसी चक्र में आपस के भाग जाते और कुछ तो बीमारी में काम जाना पड़ जाता है गैस हो बार जाता है पेट में बार बार परेशान हो जाती है किसी को बार बार बुखार आ जाते हैं तो भाग जाते हैं ये सब इसको खेल सब इसी का नाम तो तप है ना छठ संपत्ति में क्या लिया द्वंद का सहन प्रतीक्षा प्रतीक्षा का अभाव धैर्य का अभाव तो है ही इसी का कहना है कि देखिए ये सारे चीजें कैसे होती है उन लोग जो शंका जो करने वाले हैं उनको सिद्धांत का वास्तविक ज्ञान नहीं शास्त्र सिद्धांत विज्ञानम करके मजाक उड़ा दे आगम के लक्षण के आधार पर आप महावाक्यों में जो है आरोप लगा दिया महावाक्योश लग ज्ञान ही उत्पन्न कर सकता है अपरोजन नहीं कर सकता है आपका शंका नहीं है जवाब देंगे सिद्धांत सिद्धांत हो सिद्धांत हो सिद्धांत क्या है बात को रहने दो, वाक्य से परोक्ष तो अनुमान सिद्धि है पहले हम तुमसे पूछते हैं वाक्य परोक्ष ज्ञान का जनक है ये आप निर्णय कैसे ले लिया वाक्य जो है परोक्ष ज्ञान का ही जनक है आपने निर्णय कैसे लिया अनुमान से कैसे कि दसवस से हमने आप कितना दस्तान समझा के आ चुका हूं और तोमस ही दसवा है वाक्य से उसका अप्रोक्ष ज्ञान हुआ है उसके बावजूद भी तुम ये बात कह रहे हो किसी लक्ष्य किसी के द्वारा बनाए आगम का लेकर टपका दिया और कहने लग गए कि भाई अपरोक्ष ज्ञानी होता अपरोक्ष नहीं होता है तो ये आपने किस आदर पर कर यदि हनुमान के आदर पर करुमान की चर्चा करेंगे